नमस्कार आप सुन दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने संगीत के बारे में कुछ बातें आपसे जिक्र किया था और खास गिटार के बारे में जी हां गिटार पे कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शुरुआती तौर पे आप जो है राइट हैंड जो है आपका उससे जो है सिर्फ आप रब करने यानी उससे बजाने का जो एक प्लास्टिक का या कोई भी हल्का सा पतला छोटा सा चीट

उसको कट करके आप जो है उससे रब करते हैं

तो वो जो गिटार का जो है पहला एक्सरसाइज था उसके बारे में हमने बात की थी पिछले एपिसोड में और साथ ही साथ सोनू जी ने बहुत सारी बातें इस तरह की बताई थी कि गिटार कैसे होते हैं कितने प्रकार के गिटार होते हैं वो भी बातें उन्होंने बताई थी तो दो टाइप के गिटार के बारे में उन्होंने बताया था एक हैलो है है गिटार और दूसरा उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक गिटार तो ये बातें जो है हमारे उस समय तो समझ में आ गया लेकिन अभी आती है बात की हमको प्रैक्टिस कैसे करना है तो उसका एक एक्सरसाइज आपको दिखाया था अब दूसरे

एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे सोनू जी से तो आप सभी की तरफ से सोनू जी का बहुत बहुत स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी हम चाहेंगे कि आप वो थोड़ा सा एक बहुत सुंदर जो धुन है आपको बहुत अच्छा लगता है वो थोड़ा सा बजा दीजिए उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे ताकि हमारे दोस्तों को जो अभी रेडियो सेट ऑन किया है उनको पता चले कि गिटार के बारे में कुछ बातें होगी संगीत की दुनिया में

धुन आपने सुना है जी जी ये था जोधा अकबर पिक्चर का एक सूफियाना थोड़ा अरबिक मिक्स का म्यूजिक था अच्छा अच्छा, अच्छा। ये कहने को जश्न बहारा है गीत के बोल हैं उसकी जो सामने की इंट्रो थी इंट्रो म्यूजिक इंट्रो म्यूजिक थी है। वो ये था अच्छा अच्छा तो उस दिन हमने जैसे ओपन स्ट्रिंग एक्सरसाइज सीखे थे आज हम क्लोज स्ट्रिंग एक्सरसाइज की बात करते है

में वाला जो हिस्सा है उसको हाथ नहीं लग रहा है राइट हैंड के पास जहाँ साउंड बॉक्स है वहाँ सिर्फ प्ले कर रहे हैं जैसे फर्स्ट एक्सेस हमने एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ ताकि हमारे जो लिस्टनर्स है उनको एक क्लियर आइडिया एक तो था हर तार को चार बार स्ट्राइक करना

एक तार से छठवां तार तक फिर छठवा से एक तक फिर दूसरा था अल्टरनेट वन थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स फिर सिक्स फोर फाइव थ्री फोर टू थ्री वन फिर उसके बाद था वन सिक्स टू फाइव थ्री फोर ये है छठवा फिर, फिर दूसरा पांचवा तीसरा चौथा फिर रिवर्स चौथा तीसरा पांचवा दूसरा और छठवा एक ऐसा तो ऐसे हम स्ट्रिंग एक्सेस जितना करते हैं बाद में फिर हमें

ए राइट हैंड की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर वो अपने आप बसता रहेगा हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन जो है ऊपर वाले हेड के पास में जो है। बिल्कुल सही है आपको भी आ जा रहा है <laughs> <laughs> और उससे हमको धुन का जो प्रक्रिया है उसका जो धुन का जो क्वालिटी है वो भी पता चल जाता है उसके बाद हम ये लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं जहाँ हमने बोला फ्रेड बोर्ड या फिंगर बोर्ड लेफ्ट हैंड पे क्या करते हैं एक देखिए

एक बार ओपन स्ट्रिंग फिर फर्स्ट फ्रेट में हमारी चार उंगलियां यूज़ में आती हैं थंब, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर तो पहले इससे शुरू करते हैं और हम अपने थंब को क्या करते हैं पीछे फ्रेट में सपोर्ट रखते हैं जैसे कई लोग को पता चल जाता है तो पहले हम क्या करते हैं fret का एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि वो धुन कैसे बदल रहा है हर एक तार में धुन कैसे बदल रहा है हम क्या करते हैं? पहले पहले फ्रेट में और हमेशा ये ध्यान रहे

कि दो फ्रेट्स के बीच में ही उंगली प्रेस करें जो फ्रेट्स हैं इंडिविजुअल जैसे ये लोहे के जो बार्स हैं ना हाँ।, हाँ उनके ऊपर ना प्रेस करें अच्छा, उनके क्योंकि बीच में दबाने से क्या होता है इलास्ट इसी बढ़ के साउंड ज्यादा आता है क्लियर साउंड क्लियर साउंड आता है म्यूट नहीं होता है उसको हम म्यूटिंग बोलते हैं अगर इसके ऊपर किए तो बिना म्यूट किए अगर उसका धार ज्यादा होना है तो हमें बीच में प्रेस करना है तो पहले चार उंगलियों के एक्सरसाइज करेंगे

टू थ्री फोर देखिए कैसे बदल रहा है बस एक दो तीन चार फिर चार तीन दो एक ऐसे हर तार में करेंगे देखिए सुनिए एक बार

फ्रेट में हम ऐसे दबा के ये एक फ्रेट एक्सरसाइज हुआ। दूसरे एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे फिंगर्स को शिफ्ट करेंगे। अच्छा। उंगली, फिर फिर दूसरा फिर तीसरा, तीसरा। वन थ्री टू फोर इसका आवाज फिर, फिर फोर वन टू थ्री ये भी एक एक्सरसाइज है तो ये फ्रेट एक्सरसाइज से क्या है जब हम गीत बजाते हैं तो उंगलिया से

एक फ्लो में फ्लो चली में जाती है और आवाज धुन का भी पता चलता है कि इस धुन में कौन सा गाना कहाँ पे पकड़ रहा है तो ये फ्रेट एक्सेस जो है हमारी उंगली पहले दर्द होंगी क्योंकि ये नाखून

और फिंगर टिप्स के बीच में जो एरिया है उस एरिया में प्रेस करना चाहिए अच्छा अच्छा और जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमारा थंब नीचे जाना चाहिए ताकि हाथ उठे क्योंकि जैसे फ्रेडबोर्ड देख रहे हैं एक स्केल की तरह है जिसके तरह पीछे पाइप, पाइप, है, पाइप है और पाइप है तो वो पाइप में उंगली फिसलता रहता है तो उसको ऐसे दबाव करें जैसे हम स्केल को पकड़ रहे हैं ऐसे दबाव करे तो उंगलियाँ बहुत इजिली अच्छी तरह से दौड़ती है अच्छे से चलती है

ये हैं फ्रेंट एक्सरसाइजेस सोनू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में खास गिटार के कुछ एक्सरसाइजेस हैं और वो चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ बजा के भी आपको बता रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास भी गिटार हो तो आप ले खड़े हो जाइए और जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज का पता चल रहा है वैसे वैसे आप उसको चलाना शुरू कर दे तो ये भी एक प्रैक्टिस हो सकता है या फिर

आपके पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई बात नहीं लेकिन इसको अच्छी तरह से आप सुन सकते हैं

इस कार्यक्रम को आप मोबाइल के ज़रिए आप सुन रहे हैं तो मोबाइल के जरिए आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के बाद आराम से जो है आप इसको दो तीन बार सुनिएगा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या बता रहे थे और कैसे गिटार को बजाना है और फिर आपके पास गिटार है नहीं है या आपके क्लासेस जहाँ पर आप जा रहे वहाँ पर आपको गिटार मिल रहा है या किसी दोस्त के पास है तो आप समय निकाल उससे मांग वो चीज़ों का प्रैक्टिस आप करना शुरू कर सकते हैं

तो चलिए आगे बढ़ते हैं दो एक्सरसाइज हमने सीखी पहला एक्सरसाइज था रब वाला राइट हैंड से आपको जो है सिर्फ रब करना है हर एक तार पे वो साउंड बॉक्स के पास में जो तार है उसको क्लिक करना था और उसको रब करना था तो उसी तरह से

और अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेड के पास में जो आपका लेफ्ट हैंड फिंगर है उससे आपको एक्सरसाइज है वन टू फोर थ्री टू इस तरह के जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उसके ऊपर आपकी उंगलियों की प्रैक्टिस लेफ्ट हैंड की वो करना चाहिए उसके बारे में सोनू जी अभी बता रहे हैं तो चलिए एक और एक्सरसाइज के बारे में सुनते हैं अब ये फ्रेट में स्लाइडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं जैसे हम गाने में धुन बंसता है एक धुन से दूसरा धुन में स्लाइड करना पड़ता है अच्छा अच्छा

यह है स्लाइडिंग एक्सेस एक एक उंगली को पहले एक फ्रेट में दबाएं और जहां तक उसका आवाज होता है खींचिए फिर बोलते हैं स्लिपिंग या स्लाइडिंग इसको बोलते हैं स्लिपिंग या स्लाइडिंग स्लाइडिंग या स्लिपिंग स्लिपिंग, या स्लिपिंग? स्लिपिंग।, स्लिपिंग। इसकी वजह से क्या है कोई गाना बजा रहे तो एक

रुक रुके जैसे देखिए मैं बोलता हूँ जन गा जन मना ऐसा भी गा सकते हैं जन गा एक धुन एक फ्लो में हाँ, भी गा सकते हैं दोनों दिखाता हूँ जन ग ऐसे अभी इसको देखिए कौन सा ज्यादा सुंदर है जो स्लाइड किया तो ये स्लाइड की वजह से क्या है एक फ्लो कंटिन्यूटी रहती है गाने में

तो ब्रेक करना है तो हम सीधा दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं नहीं वो धुन कंटिन्यू करना है तो हम ये स्लाइड स्लाइड कर तो स्लाइडिंग है तो उसमें ज्यादा ब्रेक म्यूजिक्स होते हैं नहीं हमें एक गाना एक धुन में कंटिन्यू लाइन लेना है तो हम स्लाइडिंग में ये बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अभी अगर सुन रहे हैं तो जो गिटार के

फ़ैन है गिटार सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इन चीज़ों को मेरे ख्याल से कागज पर लिख के रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप भूल ना जाए इन सब चीज़ों को अभी जो बात हम लोग कर रहे थे वो स्लाइडिंग की बात कर रहे थे यानी आप जैसे ही जिस भी रिंग को दबाते हैं उसमें छः सात तार हैं

लेकिन जिस भी रिंग को आप दबाते हैं वहाँ से फिसल के नीचे आना फिर दूसरे को प्रेस करना ये कंटिन्यूटी बनी रहती है म्यूज़िक के साथ में ये गाने का एक फ्लो बना रहता है और सुनने वालों को भी आ,

प्लीजेंट लगता है अच्छा लगता है लेकिन वही इंट्रो में जैसा आप बजाते हैं कंटिन्यू वो थोड़ी देर के लिए बेटर रखता है क्योंकि इंट्रो में जब आप करते हैं म्यूज़िक तो नेचुरली थोड़ा सा अलग चाहिए इसलिए वो करते हैं लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू रहने से आ, सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे आ, सुनने समझने से बात नहीं बनेगी यहाँ पर आपको ज़रूरत है

प्रैक्टिस की जितना ज़्यादा आप गिटार को हाथ में लेंगे हर चीज़ को समझेंगे देखेंगे स्पर्श करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कानों में आपका ही बजाया हुआ चीज़ आप सुनते जाएंगे, तो दुन जैसे सोनू जी बता रहे थे कि वो सुनने से जो है रिदम मालूम पड़ेगा आपको कैसे म्यूज़िक चल रहा है कैसे वॉइस आ रहा है वो सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी तो बहुत ज़रूरी है चलिए और भी बहुत सारी बातें बहुत सारे एक्सरसाइज आपको बताने वाले हैं गिटार से

जुड़े हुए सारी बातें तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कते रहो तुझे सवेरे। फिर भी कभी अब

नाम को तेरे आवाज मैं मै नूंगा आवाज मैं चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवा

है पता सुन पा तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुन पा तू मन की सदा

My dear.

मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा आवाज

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए बात करते हैं फिर से संगीत की इस दुनिया में गिटार के बारे में जी हां गिटार के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनू जी हैं जो खास विशेष एक गिटारिस्ट हैं काफ़ी दुनें उन्होंने बजाई हैं प्रोग्राम्स भी करते हैं और साथ में अपने यहाँ अपने घर में म्यूजिक क्लासेस चलाते हैं जिसमें सभी इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं और ख़ास गीटार को भी परफॉर्म करते हैं और गिटार ज़्यादा वो सिखाते हैं तो आइए अब हमने

ब्रेक के पहले जो है दो एक्सरसाइजों का प्रैक्टिस किया और उसमें एक तो रिपीट किया हमने राइट हैंड से आपको प्रैक्टिस करना है पहला पहला आपको जो है पूरे बॉक्स के पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं जो तार होते हैं उसको एक एक को चार बार बजाते हुए

फर्स्ट सेकंड, थर्ड फो फिफ्थ सिक्स ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है और फिर रिवर्स में भी आना है या तो फिर आप अल्टरनेट कर सकते हैं अप टू डाउन करते हैं एक से ले एक बजाया उसके बाद छः बजाया फिर बाद में दो बजाया फिर पाँच बजाया तीन बजाया फिर चार बजाए ऐसे भी कर सकते जो थोड़ा सा आपको मैनुपलेशन जो है करना पड़ेगा ताकि आपका ये प्रैक्टिस हो जाए और फिर एक सिस्टम के आधार पर आप उसको कर सकते हैं और दूसरी बात हमने सीखी है स्लाइडिंग वाली वन ऊपर का लेफ्ट हैंड वाला जो आपके फिंगर्स

है, वो ऊपर के जो तार्स है उसके ऊपर आपको करना है और एक सिंपल तरीका उन्होंने बताया कि स्लाइडिंग करने वाला जिससे आपको जो है बहुत ही स्मूथनेस आएगा कंटिन्यू फ्लो रहेगा म्यूजिक का अगर आप स्लाइडिंग के माध्यम से करते हैं तो तार को ऊपर दबाए लेकिन हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे आ गया नीचे डायरेक्टली कट टू कट नहीं आए उसको बोलते हैं स्लाइडिंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसे आपको बताते रहेंगे सोनू जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि एक और एक्सरसाइज हमारे दोस्तों को जरूर बताइए

भी जैसे फ्रेट का हो गया जी ये फ्रेट में ही अब कई प्रकार के अपने में ही आपका माइंड बता देगा जैसे हमने स्ट्रिंग में अल्टरनेट किया जी, जी, वैसे फ्रेट में भी है पहले दो उंगलियों का पूरा इस्तेमाल करके फिर रिटर्न में ऊपर से नीचे पहले दो का उंगली वन टू वन टू वन टू वन टू, वान टू, वान टू फिर रिवर्स में फोर टू फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री देखे

ऐसे जब एसेंडिंग जा रहे हैं ऊपर से नीचे तो क्या करते हैं पहले दो उंगलियों का इससे क्या है हम कभी गाना एक ही कभी भी हमें यह याद रखना है कि एक गाना कभी भी एक ही तार पे नहीं बजानी चाहिए नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, सब मिनिमम थ्री टू फोर स्ट्रिंग्स यूज करने चाहिए और दूसरा बात यह है कि ज़्यादातर क्लोज यूज करें ओपन स्ट्रिंग्स के जगह हमने बताया जैसे स्लाइड या एक के प्लेस में दूसरा

उसका धुन कहीं और बज रहा है तो उसको भी इस्तेमाल करें अभी हम वो उस नतीजे पर आएंगे नेक्स्ट और ऐसे देखें कि आपका उंगलियां जो हैं वो पूरा हाथ को ना हिलाएं सिर्फ उंगलियां चलें mm -hmm. आपके हाथ पूरा हिल ना जाए हाँ वो एक चीज़ है क्योंकि वो टाइमिंग जब गीत बहुत स्लो हो जाता है और आपका उंगली भार पड़ता है उसके ऊपर mm -hmm. और थोड़ा में आप थक जाएंगे और दूसरा बात यह है धुन की क्लैरिटी देखिए आप सुनिए ये क्लियर है

म्यूट हो, जा रहे, रहे, म्यूट हो जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो बराबर तो, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर मेरे ख्याल से शुरुआत में तो कुछ ऐसी बातें आ जाएगी। जी और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना और और उतना ये हमारे जो श्रोता है जो सुन रहे है जी ये जी। याद रखे की हर एक्सरसाइज मिनिमम थर्टी टू फोर्टी टाइम्स करे हाँ ये बात अच्छी बात है तभी आप उनको वो धुन क्या है वो समझ में आएगी धुन के लिए तो बजा रहे जी जी बाकी हमारी उंगली तो धुन का स्पष्टता आते आते उंगली वही चल जाएगी

उसके बाद आते हैं स्ट्रमिंग हम जैसे एक बार में जो सब स्ट्रिंग स्ट्राइक करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रम इसको स्ट्रम बोलते हैं ये तो कई प्रकार के हैं लेकिन इसके जो बेस हैं वो 27 सेवन है हज़ारों में हैं स्ट्रम्स अच्छा। क्योंकि गाने भी कही हजारों में बने एक एक गाना एक शैली में होता है सही तो हर गाने के लिए तो गिटार यूज़ नहीं करते तो जैसे गिटार को यूज करते हैं क्लासिक मोड हो या वेस्टर्नाइज मोड हो या लाइट मोड हो मोड्स होते हैं जो यूज करते हैं तो उस हिसाब से

हम गिटार का जो स्ट्रम रेट है इसको स्ट्रम बोलते हैं स्ट्रम रेट है उसको ज़्यादा या कम करते हैं जैसे एक फास्ट वेपी सॉन्ग है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक सॉफ्ट सॉन्ग है तो उसके लिए कम यूज़ होता है ये स्ट्रम ज्यादातर बैकग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं जैसे गाना चल रहा है तो उसके बैकग्राउंड के लिए दो दो प्रकार के प्ले होते हैं इसमें एक तो स्ट्रम प्ले होते हैं और एक लीड या टैब बोलते हैं टैब या लीड जो है वो हमारी लेफ्ट

हैंड की कलाकारी है जो लेफ्ट हैंड का एक्सरसाइज है ना वो सब हम एक पैटर्न में रखें तो उसको लीड बोलते हैं टैब और अगर ये रख के हम राइट right हैंड को पूरा हर स्ट्रिंग को एक बार में ही छेड़ रहे हैं तो उसको स्ट्रम बोलते हैं ये स्ट्रम हजारों टाइप के हैं जैसे हम हमारी अपनी कलाकारी जैसे जैसे एक एक गाने का जैसे सूट हो रहा है जैसे बैठ रहा है गाना उस हिसाब से नहीं। नहीं। तो हम क्या करते हैं ये स्ट्रम्स का एक्सरसाइज बताता हूँ

ये है न्यूट्रल स्ट्रम किसी भी गाने में बैठता है जैसे हर तार को ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे करें उसको डाउन बोलते हैं या नीचे से ऊपर करें उसको अप बोलते हैं तो इसके पहले हम जो फ्रेट एक्सेस बोले उसमें यह याद रहे कि हर स्ट्रिंग को सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर स्ट्राइक ना करें एक बार नीचे तो एक बार ऊपर एक गिटारिस्ट का साउंड स्पष्ट द कलेरिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स उसके ऊपर आप आधारित है कि हम स्ट्रिंग को कैसे आप

छेड़ रहे हैं तार को ऊपर नीचे एक तार को ऊपर व नीचे भाग में दोनों तरह छेड़े क्योंकि उस साउंड का जो क्लैरिटी है वो अच्छा होता है और उसके बाद हमारे स्ट्रिंग्स जो हैं पहले तीन तार ऊपर से तीन तार इनको बोलते हैं कॉल्ड या स्प्रिंग स्ट्रिंग्स क्योंकि वो मोटे होते हैं और स्प्रिंग जैसे दिखते हैं अच्छा, और अच्छा। बाकी तीन स्ट्रिंग होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग्स अच्छा ऊपर के तीन हाँ बहुत पतले होते हैं और बहुत ऊंची आवाज के लिए

ऊपर के तीन स्ट्रिंग बेस स्ट्रिंग्स और नीचे के तीन स्ट्रिंग्स हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग्स ओके okay? और बीच का एक स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग है मिड स्ट्रिंग अच्छा अच्छा वो दोनों में बैलेंस रखता है ठीक ठीक तो ये स्ट्रम में क्या करते हैं हम बैलेंस स्ट्रिंग को ज़्यादा यूज करते हैं अच्छा कुछ कुछ गानों में ज़्यादा ऊपरी भाग का किस्सा यूज होता है कुछ कुछ गाने में नीचरी भाग का लेकिन दोनों में ये मिड स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो गिटार के फैन हैं गिटार सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनीफ़िशियल यानी बहुत ही फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मैं चाहूँगा कि आप नोट पेन ले कर बैठिएगा क्योंकि अगले एपिसोड में भी हम जो है गिटार के बारे में बात करेंगे और आप उन चीज़ों को ज़रूर नोट करेगी जो प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरत है जैसे कि राइट हैंड से जब हम लोग वो फ़्लिपकार्ट बजाते हैं तो उसमें

अप एंड डाउन दोनों तरह से उसको बजाना है तब वॉइस की क्लैरिटी आएगा और बहुत ज़्यादा जितना 30 से 40 बार बोला उन्होंने उससे भी ज़्यादा आप करेंगे तो उतना अच्छा आपको जो है प्रैक्टिस मिलेगा तो ये ज़्यादा अच्छी जानकारी है आपके पास आ रही है तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप जहन में रखें तब अच्छा गिटारिस्ट आप बन सकते हैं तो चलिए वक्त तो हो गया है

कि आपसे इजाज़त चाहने का लेकिन फिर भी जाते जाते मैं कहूँगा कि और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है हम बाद में बात करेंगे और अभी जो एक्सरसाइजेज़ आपने सीखी है उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कराएँगे हम लोग और अभी एक धुन सुनेंगे जो शुरुआत में जैसे उन्होंने जोधा अकबर का जो ट्वीन है वो सुनाया था मैं चाहूँगा कि एक और ट्वीन जो है बजा के दिखाई आप

आप समझ गए होंगे कि ये किस गाने का धुन था आप समझ रहे होंगे कभी अलविदा ना कहना मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं उनके भी अंदर ये बात आ गई होगी

तो जिनको ये फीलिंग आया है मैं कहूँगा कि वो लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं संगीत के साथ उनका लगाव है और वो गिटार अच्छी तरह से बजा सकेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ तो चलिए और भी बहुत सारी बातें इस तरह की हम करते रहेंगे आप लोगों के साथ और आप लोगों को ये कार्यक्रम संगीत की दुनिया कैसे लग रहा है इसके बारे में आप रिप्लाई कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए चौरानवे इस नंबर पर आप मैसेज लिख के भेजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसे

रहा है दो शब्द लिखिए अपना नाम लिखिए और बेच दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर

तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ और नई एक्सरसाइज आपको बताया जाएंगे कुछ नए दुन आपको सुनाया जाएगा तो आप सब अच्छे गिटारिस्ट बने संगीत में अपना नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सोनू जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो, ते रहो।

चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा आवाज में न दू

चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूँगा आवाज़ मैं ना दूँगा

देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की अदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मितब

छ को बार बार आवास मैं न दूंगा आवाज मै न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवास

मैं न दूँगा आवाज मैं न दूँगा